प्रश्नोपिषद भाष्य पंचम प्रश्न सत्य काम का प्रश्न पाशक को किस लोक की प्राप्ति होती है अथ है सैभ्य सत्यका पप्रक्ष सा वै तदवन्मनुष्यसु प्राणातकार अभीध्याय कतम वाव सहते लोकम जयती तदनंतर उन पिपलाद मुनि से शिव्यपुत्र सत्यकाम ने पूछा भगवन मनुष्यों में जो पुरुष प्राण प्रयाण परवंत इस ओंकार का चिंतन करे वह उस ओंकारोपासना से किस लोक को जीत लेता है अथ हरण सेभ्य सत्यकाम प्रपक्ष अथे दानी परापर ब्रह्म प्राप्ति साधनकारोपासना विधि सत्विधितया प्रश्न आरभ थे तदनंतर उन आचार्य पिप्ला से शिवि के पुत्र सत्यकाम ने पूछा अब इससे आगे पर और अपर ब्रह्म की प्राप्ति के साधन स्वरूप ओंकारोपासना का विधान करने की इच्छा से आगे का प्रश्न प्रारंभ किया जाता है स यह कच्चि भगवन मनुष्यु मनुष्याण मध्ये तद अद्भुत अद्भुतमिव प्राणात माव्जीवेतकार अभिध्यायीत अख्यन चिंतित बाह्य विषय उपसंहृतको भक्तावेश्रह्म भाव ओंकारे आत्म प्रत्यय सेदो भिन्न जातीय प्रत्यारखि निर्वातस्थ दीपशिखा सो्यान शब्दार्थ सत्य ब्रह्मचर्य अहिंसा अपरिग्रह त्याग, संन्यास, त्यागस शौचसोष अमायवी अमायत आद्यनेम अगृह सवज्जीवृतारिण कतमम वाव अनेके ही ज्ञानकर्मिधेतव्याोका तेसु तेनोंकाराध्यान कथम स लोकमे भगवान मनुष्यों में मनुष्य जाति के बीच जो कोई विरल पुरुष, मरण पर्यंत मरणपर्यंत जीवन ओंकार का अभिध्यान अर्थात मुख्य रूप से चिंतन करे वह किस लोग को जीत लेता है इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर और चित्त को एकाग्र कर उसे भक्ति के द्वारा जिसमें ब्रह्म भाव की प्रतिष्ठा की गई है उस ओंकार में इस प्रकार लगा देना कि आत्म प्रत्यय संतति का विच्छेद न हो भिन्न जाति प्रतीतियों से उसमें बाधा न आवे तथा वह वायुहीन स्थान में रखे हुए दीपक की शिखा के समान स्थित हो जाए ऐसा ध्यान ही अभिध्यान शब्द का अर्थ है सत्य ब्रह्मचर्य अहिंसा अपरिग्रह त्याग संन्यास शौच संतोष निष्कपटता आदि अनेक यम यमनियमों से संपन्न होकर जावत जीवन ऐसा व्रत धारण करने वाले को भला कौन सा लोक प्राप्त होगा क्योंकि ज्ञान और कर्म से प्राप्त होने योग्य तो बहुत से लोग हैं उनसे उस ओंकार चिंतन द्वारा वह किस लोक को जीत लेता है ओंकारोपासना से प्राप्तव्य पर अथवा अपर ब्रह्म तस्मै स होवाच ये तदयि सत्य काम परम चा परम च ब्रह्म यदि ओंकार तस्मा विद्वान ते नैवायतन कतरमे थी उससे उस पिपलाद ने कहा हे सत्यकाम यह जो ओंकार है वही निश्चय पर और अपर ब्रह्म है अतः विद्वान इसी के आश्रय से उनमें से किसी एक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है ये पृष्ठवते तस्में स होवाचा पिप्पलाद सत्यकाम एक ब्रह्म वै पर चापरम च ब्रह्म परम सत्यम अक्षरम पुरुषाख्यम अपरम च प्राणाख्यम प्रथमज य ओंकार एवंकारात्मक ओंकार प्रतीकवाद ब्रह्मशब्दादपलक्षण अर्म सर्व सर्वधर्म विशेषवर्जित अतो न शक्यम अतीन्द्रिय गोचरवादेन मनसवगा ओंकारे तो विष्णुवादी प्रतिमास्थनीय भक्त वेश्रह्म ब्रह्मभावे ध्याना तत्दति ेतदम्य शास्त्र प्राण्यात्थापर च्रह्म तस्पर चापर च ब्रह्म यदंकारुपचर् तस्मा विद्वेते प्राप्ति साधने ध्यानेन एक परम अपरम नान्वेति ब्रह्मा अनुग्छति नदिष्ठ यालंबन ओंकारो ब्रह्मण इस प्रकार पूछने वाले सत्यकाम से पिपलाद ने कहा हे सत्यकाम यह पर और अपर ब्रह्म पर अर्थात सत्य अक्षर अथवा पुरुष ब्रह्म तथा जो प्रथम विकार रूप प्राण नामक अपर ब्रह्म है वह ओंकार ही है अर्थात ओंकार रूप प्रतीक वाला होने से ओंकार स्वरूप ही है पर ब्रह्म शब्दादि से उपलक्षित होने के अयोग्य और सब प्रकार के अशेष धर्मों से रहित है अतः इंद्रिय गोचरता से अतीत होने के कारण केवल मन से उसका अवगाहन नहीं किया जा सकता किंतु विष्णु आदि की प्रतिमा स्थानीय ओंकार में जिसमें कि भक्ति के द्वारा ब्रह्म भाव की स्थापना की गई है ध्यान करने वालों के प्रति प्रसन्न होता है यह बात शास्त्र प्रमाण से जानी जाती थी इसी प्रकार अपर ब्रह्म भी ओंकार में ध्यान करने वालों के प्रति प्रसन्न होता है अतः पर और अपर ब्रह्म ओंकार ही है ऐसा उपचार से कहा जाता है सूत्रांग विद्वान आत्म प्राप्ति के इस ओंकार चिंतन रूप साधना से ही पर या अपर किसी एक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है क्योंकि ओंकार ही ब्रह्म का सबसे अधिक समीपवर्ती आलंबन है एक एकमात्रा विशिष्ट ओंकारोपासना का फल ता एते एतेम्यायीत स तेन संवेदितूर्णमेवतृचो मनुष्यलोक उपनयते सपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया संपन्नो अनुभवति वह यदि एक विशिष्ट ओंकार का ध्यान करता है तो उसी से बोध को प्राप्त कर तुरंत ही संसार को प्राप्त हो जाता है उसे रिचाएं मनुष्य लोक में ले जाती है वहां वह तप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न होकर महिमा का अनुभव करता है सकल मात्रा सकलमात्र न नवती तथापि ओंकारा भी ध्यान प्रभाव विशिष्टाव गतिम गच्छति। एत देश वै वै एत देश ज्ञान ज्ञान वैराग्य वैगुण्य वैगुण्य कर्म भय कर्मज्ञानोभद्रष्टो न दुर्गति गच्छति केवलो सदा ध्यायित. स तेनकमात्र विशिष्टोकाराभिध्यान नवेदिता संबोधित तूर्ण जगत्यां जगतिया अभिसंपद्यते यद्यपि वह ओंकार की समस्त मात्राओं का ज्ञाता नहीं होता तो भी ओंकार के चिंतन के प्रभाव से वह विशिष्ट गति को ही प्राप्त होता है अर्थात ओंकार की शरण में प्राप्त हुआ पुरुष इसके एकांश ज्ञान रूप दोष से कर्म और ज्ञान दोनों से भ्रष्ट होकर दुर्गति को प्राप्त नहीं होता तो फिर क्या होता है वह इस प्रकार यदि ओंकार की केवल एक मात्रा का ज्ञाता होकर केवल एक मात्रा विशिष्ट ओंकार का ही अभिध्यान यानी सर्वदा चिंतन करता है तो वह उस एक मात्रा विशिष्ट ओंकार के ध्यान से ही संवेदित अर्थात बोध प्राप्त कर तत्काल जगति जाने पृथ्वी लोक में प्राप्त हो जाता है कि मनुष्यलोक ही जन्मा जगत संभव तत्त साधक जगत मनुष्यलोक उपनयन उप निगम ऋग्वेद प्रथम मत्र तेन स त्र मनुष्यजन्मजाग्र संत संपन्नो ब्रह्मचरणेन श्रद्धाया चपन्नो महिम विभूतिमुभवती नीतश्रद्धो यथेष चेष्टोती योगभ्रष्ट कदाचिदी न दुर्गति ग्छति पृथ्वीलोक में किसे प्राप्त होता है मनुष्यलोक को क्योंकि संसार में तो अनेक प्रकार के जन्म हो सकते हैं उनमें से संसार में उस साधक को ऋचाएँ मनुष्यलोक को ही ले जाती हैं क्योंकि ओंकार के ध्यान की हुई पहली एकमात्रा और ऋग्वेद रूपा है इससे उस मनुष्य जन्मे वह द्विजश्रेष्ठ होकर तप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न हो महिमा यानी विभूति का अनुभव करता है श्रद्धाहीन होकर स्वेच्छाचारी नहीं होता ऐसा योग भ्रष्ट कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता द्विमात्रा विशिष्ट ओंकारोपासना का फल अथ यदि द्विमात्रेण मनसे से संपद्यते सोंतरिक्षम यजुर्भियते सोमलोकम सा सोमलोके विभूतिमुय पुनरावर्तते और यदि वह द्विमात्रा विशिष्ट ओंकार के चिंतन द्वारा मन से एक को प्राप्त हो जाता है तो उसे यजुश्रुतियाँ अंतरिक्ष स्थित सोमलोक में ले जाती है तदनंतर सोमलोक में विभूति का अनुभव कर वह लौट आता है अथ पुनर्यदी द्विमाभाग द्विमात्रेण विशिष्ट ओंकार अभिध्यायीत स्वनाक मनसी मननीए यजुर्म सोमद्यत आत्म भाव गए सपन्नो द्वितीय मात्रा दूप द्वितीय मात्रा द्वितीयमात्रूपैरव यजुर्मीये सोमलोक सौम्यम जन्म प्रापयती तम यजुंसिर्थ स विभूतिमुय सोमलोके मनुष्यलोक प्रति पुनरावर्तते और यदि वह दो मात्राओं मात्रओं उ के विभाग का ज्ञाता होकर मात्रा विशिष्ट ओंकार का चिंतन करता है तो वह सोम ही उसका देवता है उस सपनात्मक यजुर्वेद स्वरूप मननीय मन को प्राप्त होता है अर्थात एकाग्रता द्वारा उसके आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है यानी उसे ही अपना आप मानने लगता है इस अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होने पर वह अंतरिक्षाधार द्वितीय मात्रा रूप सोम लोक में द्वितीय मात्रा रूप यजुश्रुतियों द्वारा सोमलोक को ले जाया जाता है अर्थात यजुश्रुतियाँ उसे सोमलोक संबंधी जन्म प्राप्त कराती हैं उस सोमलोक में विभूति का अनुभव कर वह फिर मनुष्यलोक में लौट आता है त्रिमात्रा विशिष्ट ओंकारोपासना का फल पुनरेतम पुनरे मिथ्ये तेनवाक्षरण परम पुरुषम अभिध्यायीत स तेजसी सूर्य संपन्न यहा पादोदरस्तचा विनर्मुच्यत एवं हवै सह पापना विनर्मुक्त स सा साम भी ब्रह्मलोक स एक तस्जीवघना परा पर पुरीशंतमीक्षते तदेत किंतु जो उपासक श्रीमात्र विशिष्ट ओम इस अक्षर द्वारा इस परम पुरुष की उपासना करता है वह तेजो में लोक को प्राप्त होता है सर्प जिस प्रकार केचुली से निकल जाता है उसी प्रकार वह पापों से मुक्त हो जाता है वह साम श्रुतियों द्वारा ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है और इस जीवन घन से भी उत्कृष्ट हृदय स्थित परम पुरुष का साक्षात्कार करता है इस संबंध में यह दो श्लोक हैं यह पुनरेत मोंकारेण त्रिमात्रा विषय विज्ञान विशिष्टन ओमिते तेनवाक्षरें परम सूर्यांतरगतम सूरिया पुरुष प्रतीकनाध्यायीतनाध्यान प्रतीक प्रकृतम ओंकार चा से पर्रमेत श्रुतेरोकसा श्रुता बाध्येतथ यद्यपि तृतीयाध्यान कर्ण तथापि प्रकृतानुरोधा किन्मात्र परम पुरुषमिति पुरुषमी दृतीय परेय तदेद कुलश्थेट न्यायन स तृतीयमात्रूपस्तेजसी सूर्य सपन्नों ध्याम मृत्यालोकावन्न पुनरावर्त कित सूर्य सपन्नम परंतु जो पुरुष इस तीन मात्राओं वाले तीन मात्रा विषयक विज्ञान से युक्त ओम इस अक्षरात्मक प्रतीक रूप से पर अर्थात सूर्यमंडलांतर्गत पुरुष का चिंतन करता है वह उस चिंतन के द्वारा ही ध्यान करता हुआ तृतीय मात्रा रूप होकर तेजोमय लोक में स्थित हो जाता है वह मृत्यु के पश्चात भी चंद्रलोकादि के समान सूर्यलोक में लौट नहीं आता बल्कि सूर्य में लीन हुआ ही स्थित रहता है परम परम च ब्रह्म इस अभेद श्रुति द्वारा ओंकार का प्रतीक रूप से आलंबनत्व बतलाया गया है ब्रह्म प्राप्ति में उसका साधनत्व नहीं बतलाया गया अन्यथा बहुत सी श्रुतियों में जो ओंकार ऐसी द्वितीय विभक्ति आई है वह बाधित हो जाएगी यद्यपि ओमित्यत, इस पद में तृतीया विभक्ति होने के कारण इसका कर्णत्व साधनत्व मानना भी ठीक है तथापि तदेदेक कुलश्यार्थे कुल के हित के लिए एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए इस न्याय से प्रकरण के अनुसार इसे त्रिमात्र परम पुरुषम इस प्रकार द्वितीया विभक्ति में ही परिणत कर लेना चाहिए यथा पादोदर सर्पत्वचा विनिर्मुच्यते जीर्ण विनर्मुक्त स एवं हवा यथा दृष्ट समनार्पस्थय न शुद्धिपेण विम्भियत्रूपैध्वीयते ब्रह्मलोक हिण्यगर्भ से ब्रह्मणोलोक सत्याख्यम स हिण्यगर्भ सर्वेशा संसारी जीवाना स शंतरात्ंगेण सर्वूता लिंगात्मन संहताे जीवा तस्वघन स विद्वांसमकारा एक गर्भाद परापर परमात्माख्य पुरशमीक्षते ध्यायमानः पश्य ध्याम तदैतको मंत्रो होता है जिस प्रकार पादर सर्प के केचुली से छूट जाता है और वह जीर्ण त्वचा से छूट कर पुनः नवीन हो जाता है उसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टांत है वह साधक सर्प की केचुली रूप अशुद्धिमय पाप से मुक्त हो मात्रा रूप मात्रारूप सामस्त्रुतियों द्वारा ऊपर की ओर ब्रह्म लोक को यानी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के सत्य नामक लोक को ले जाया जाता है वह हिरण्य संपूर्ण संसारी जीवों का आत्म स्वरूप है वही लिंगदेह रूप से समस्त जीवों का अंतरात्मा है उस लिंगात्मा हिरण्यगर्भ में ही समस्त जीव संगत है अत वह जीवघन है वह त्रिमात्र ओंकार का ज्ञाता एवं ध्यान करने वाला विद्वान इस उत्तम जीवघन स्वरूप हिरण्यगर्भ से भी श्रेष्ठ तथा पुरुष है संपूर्ण शरीरों में अनुप्रविष्ट परमात्मा संज्ञक पुरुष को देखता है इस उपरयुक्त अर्थ को ही प्रकाशित करने वाले ये दो श्लोक यानी मंत्र हैं